लो बैठो जहां का तो, तो तो चित, चित चित्र को लगा कर बैठो ये उपाय बताया अभ्यास का चलिए यहाँ से तिरसठ अच्छा बासठ हो गया है हाँ तो विषय चिंतन से क्या होता है विषयों में राज थी थी है और विषयों में आशक्ति ऐसी क्या होती है काम काम मतलब इच्छा इस विषय को प्राप्त करने की इच्छा।, इच्छा और किसी कारण से इच्छा का प्रतिघात हो गया तो नहीं, प्रोड, प्रोड, प्रोड, प्रोड, आ, इच्छा की नहीं हुई तो क्रोध होता है क्रोध से क्या होता है तो देखना क्रोधात इस देखना क्रोधाद भवती समूह क्रोधार्द समूहा भवती है और सम्मोहाद स्मृति विभ्रमा भवती भगवती को वहां भी जोड़ लेंगे स्मृति भ्रमसाद बुद्धिनाशा भवती भगवती क्रिया आ जाएगी और बुद्धिनाशाते प्रणस्पी क्रिया यही पर है अब इस, इसको लगाइए पर क्रोधार्द सम्मोहा भगवती क्रोधाध समूह लोग देखेंगे क्रोध से, से समोह होता है समूह का क्या होता है अभिवेक क्रोध से होने से अभिवेक हो जाता है व्यक्ति ये नहीं जान पाता है कि हमारा कर्तव्य क्या है क्या है हु? तो कर्तव्य और कर्तव्य के विवेक से रहित हो जाता है ऐसा तो क्रोध से क्या होता है अविवेक होता है और समूह की स्मृति भी ब्रमा समोह से या अविवेक से इस स्मृति का होता है स्मृति का नाश होता है स्मृति का ध्वंस होता है और स्मृति भ्रंसार स्मृति का ध्वंस होने से या स्मृति के ना सोने से, से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नाशात सरस्पति बुद्धि के नाश सोने से मनुष्य का नाश हो जा है शब्दार्थ हो गया अब व्याख्यान देखेंगे भाष्य में क्रोधा दो समूह समूहाकार से अविवेक अविवेक का अविवेक शम्मुग विषय अविवेक कर्तव्य और कर्तव्य को विषय करने वाला अभिवेक मतलब क्या कार्य विषय के अभिवेक और अकार्य विषय विवेक क्रोध के समय यह विवेक रहता है हम यह कार्य करें या कार्य ना करें सही रहेगा हमारा यह कर्तव्य है हमारा यह अकर्तव्य है ये क्रोध के समय विवेक नहीं रहता है तो कर्तव्य और अकर्तव्य को विषय करने वाला विवेक नहीं रहता है ठीक है विवेक नहीं रहता है मतलब क्या है कि क्रोध क्रोधे कर्तव्य कर्तव्य व्यक्तियों के अविवेक हो जाता है ही करते क्योंकि क्रुद्धा क्योंकि क्रुद्ध व्यक्ति सम्मोधासन क्योंकि क्रुद्ध व्यक्ति मोहित सम्मोहित होकर के क्रुद्ध व्यक्ति सम्मोहित होकर के गुरु को भी गाली देता है देखा जाता है ना गुरु को भी गाली देता है या गुरु की भी करता है ऐसा देखा जाता है क्यूँकी सबसे बड़ा पाप है गुरु को गाली देना गुरु की निंदा करना सबसे बड़ा पाप है तो क्रुद्ध व्यक्ति वैसा भी कर देता है क्रुद्ध समुदासन है ना सम्मोित होकर अर्थात अविवेक से युक्त होकर हो हो के क्या होगा अविवेक से युक्त होकर के समुदासन का क्या होगा अविवेक से युक्त होकर के या अविवेकी होकर गुरु को भी गाली देता है गुरु की भी निंदा करता है आवाज जाती है नहीं नहीं जाती आवाज यहाँ आ जाओ वहाँ क्यों तो बैठे हो वहाँ यहाँ आ जाइए अच्छा ये यह, जगह खाली है और यहाँ खाली है क्योंकि तो क्रोध से कर्तव्य और कर्तव्य विषय के अविवेक होता है और सम्मोहा स्मृति विभ्रम और सम्मोह से क्या होता है स्मृति का विभ्रम होता है स्मृति का विभ्रम एक समझिए आप कि क्रोध से क्या हुआ अविवेक अविवेक अब जैसे कि आपने शास्त्रों का श्रवण किया है तो उसकी क्या आती स्मृति आ जाती उसकी क्या आती है स्मृति आती है लेकिन जब अविवेक हो जाएगा तो उसमें समय स्मृति भी नहीं आएगी अविवेक से ना तो ना शास्त्रों से जिस विषय का श्रवण किया है उसकी स्मृति भी नहीं आएगी तो कहते हैं समोह से स्मृति काम होता है स्मृति के विभ्रम कार्य बताएंगे की स्मृति की उत्पत्ति का कारण होने पर भी स्मृति उत्पन्न नहीं होती है स्मृति के उत्पन्न होने का कारण होने पर क्या होना चाहिए स्मृति को उत्पन्न होना चाहिए पर नहीं होती है स्मृति के उत्पन्न होने के कई कारण है एक तो क्या है की संस्कार की दृढ़ता संस्कार की दृढ़ता और सादृश दर्शन से भी स्मृति होती है जैसे दो व्यक्ति एक साथ रहते हैं आप दो व्यक्तियों को एक साथ देखते हैं तो उसमें से क्या होगा एक को देखने से दूसरे की जैसे तो साक्षर दर्शन से स्मृति होती है संसारों की प्रबलता से भी स्मृति हो जाती है तो स्मृति के कारण के होने स्मृति उत्पन्न होने का कारण होने पर स्मृति उत्पन्न होनी चाहिए लेकिन जब अविवेक है तो स्मृति के उत्पन्न होने का कारण होने पर भी स्मृति उत्पन्न नहीं होती है जैसे आपने सुना है की आत्मादेह से भिन्न है संचकोषों से भिन्न है आनंद रूप है ज्ञान रूप है सच्चिदानंद है तो इसकी भी स्मृति नहीं आएगी आपको स्मृति लगाना सम्मति विभ्रमा शास्त्राचार्य उपदेशा हित संस्कार जनताया स्मृति है यहाँ ध्यान देना स्मृति विभ्रमा श्लोक में आया है स्मृति विभ्रमा में षी शत्रु समाज का स्मृति है विभ्रमा स्मृति है विभ्रमा जिसमें सियाद इस क्रिया पद का लगा दिया है भाषाचार्य ने अब देखना विभ्रमा दे का, का अर्थ भ्रंशाह विभ्रमा का अर्थ है भ्रंशाह और भ्रंशा का अर्थ आगे बताया है स्मृति की उत्पत्ति का, का, का कारण प्राप्त होने पर स्मृति की उत्पत्ति का कारण प्राप्त होने पर स्मृति की उत्पत्ति न होना स्मृति का नाश का मतलब क्या स्मृति का न होना स्मृति के नाश होने का क्या मतलब है घट के नाश का मतलब क्या है घट है फिर उसका ध्रंस पट के नाश का मतलब क्या है विद्यमान पट का हट पट का नाश क्या है विद्यमान घट का नाश विद्यमान पट का नाश तो स्मृति के नाश इस प्रकार होता है क्या स्मृति होकर फिर नष्ट हो जाए स्मृति के नाश का क्या मतलब स्मृति का उत्पन्न ये नाशो अब तो ये भ्रंसा कर अनुपत्ति कैसी अनुस्पत्ति को बताते है की स्मृति की उत्पत्ति का कारण प्राप्त होने पर स्मृति की उत्पत्ति न होना तो स्मृति कैसी तो उसको बताते हैं शास्त्र उपदेश आहित संस्कार जनताया शास्त्र तथा आचार्य के उपदेश से पड़ी शास्त्र तथा आचार्य के उपदेश से होने वाला संस्कार उपदेश से क्या होता है संस्कार और संस्कार से क्या होती है स्मृति है देखो संस्कार जो है ना इसको प्रत्यक्षन लोग से भी संस्कार होता है प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना हाँ। और जिस वस्तु को प्रत्यक्ष नहीं देखा जाता है उसके उपदेश से संस्कार होते हैं उसके उपदेश से ठीक बात है ना प्रत्यक्षन लो से भी संस्कार होते हैं और उपदेश से भी संस्कार होते हैं और उसी प्रकार के अनुमान से भी संस्कार होते हैं संस्कार तो सबसे होते है ना तो यहाँ उपदेश वाला लेना शास्त्र तथा आचार्य के उपदेश से होने वाला क्या होगा संस्कार और संस्कार से जन्म क्या होगी शास्त्र तथा आचार्य के उपदेश से होने वाले संस्कार से जन्म स्मृति का विभ्रम होता है स्मृति विभ्रमा भ्रंशा विभ्रमा का स्मृति का विभ्रम होता है विभ्रम का अर्थ क्या बताया स्मृति की उत्पत्ति का फरण प्राप्त होने पर भी स्मृति की उत्पत्ति नहीं तो जब क्रोध से अविवेक हुआ अब अविवेक से क्या होगा कि स्मृति नहीं होगी आत्मा सच्चिदानंद है ज्ञान स्वरूप है आनंद स्वरूप है ऐसा कुछ भी स्मृति नहीं होगी तो स्मृति नहीं होगी अच्छा चाहे ज, ज, ज, चाहे कर्तव्य के विषय में शास्त्र से सुना चाहे शास्त्र से कर्तव्य को सुनो या आत्मा को सुनो दोनों की स्मृति नहीं होगी है न पूर्वी मांसा किसको किसका उपदेश करता है कर्म सा? उत्तर मीमांसा है का इसका उपलेख कर दोनों भी की स्मृति नहीं होती ऐसा अब देखना तथा तथा तथा है इसके बाद स्मृति भी भ्रम था ना ऊपर हाँ। उस ठीक है स्मृति भ्रंशाद में तथा स्मृति भ्रंशात उस स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश होता है स्मृति का भ्रंश होने से क्या होता है बुद्धि ना, का नाश, नाश होता है अब देखना तो बुद्धि का नाश क्या है तो बताते हैं बुद्धि का नाश क्या है उसको कैसे है घटपट की तरह तो आपकी बुद्धि खत्म नहीं हो जाएगी ना नष्ट होकर खत्म नहीं होगी तो बुद्धि है तभी तो शरीर चलता है तो शरीर के अंदर बुद्धि भी बनी रहेगी तो बुद्धि के नाश का क्या है बताते हैं कार्या विषय कार विवेक अयोग्यता कर्तव्य तथा कर्तव्य को विषय करने वाले विवेक की अयोग्यता कर्तव्य तथा अकर्तव्य विषय विवेक की अयोग्यता विवेक की अयोग्यता किसने अंताकरण में किसने ध्यान देना अंताकरण में क्या होती है कर्तव्य तथा अकर्तव्य विषयक विवेक की योग्यता होती है कर्तव्य तथा विषय विवेक की योग्यता किसमें होती है कभी तो अंताकरण कर्तव्य कर्तव्य का विवेक करता है अंताकरण कर्तव्य कर्तव्य का विवेक क्यों करता है क्योंकि उसमें कर्तव्य कर्तव्य के विवेक की हाँ अंताकरण में कर्तव्य कर्तव्य विवेक की योग्यता रहती है इसीलिए वो कर्तव्य कर्तव्य का विवेक करता है हुँ? लेकिन जब स्मृति का भ्रंश हो जाएगा तो कर्तव्य कर्तव्य विषय का विवेचन करने की योग्यता रहेगी नहीं रहेगी उसका विवेक करने की योग्यता नहीं रहेगी तो देखना देखो वाक्य प्रयोग देखना मनुष्य का मनुष्यत्व कहा जाता है ना मनुष्य में मनुष्यत्व भी कह सकते हैं ना तो वैसे ही अंताकरण लेना अंताकरण में कह सकते हैं ना चलिए अंताकरण में कर्तव्य तथा अकर्तव्य विषय विवेक की अयोग्यता बुद्धि का नाश कहा जाता है बुद्धि का नाश कहा जाता है बुद्धि का नाश्लोक में था न स्मृति का भ्रंश होने से बुद्धि का नाश होता है बुद्धि का नाश का क्या मतलब है कर्तव्य कर्तव्य विषय को कर्तव्य कर्तव्य विषय के विवेक करने की अयोग्यता है तब फिर वो कर्तव्य कर्तव्य विषय का विवेक कर पायेगा नहीं कर पाएगा ऊपर जो जो समूह आया है ना तो वो क्या है कर्तव्य कर्तव्य विषय के अभिवेक है वो क्या है वो अभिवेक है और अविवेक से क्या होगा स्मृति का भ्रंश होगा और इस स्मृति का भ्रं सोने से क्या है कि कर्टब कर्टब की कर्तव्य कर्तव्य से विवेक की अयोग्यता हो जाएगी जब अविवेक है ना पहले तो अब बाद में क्या होगी अयोग्यता हो जाएगी तो बिल्कुल ही विवेक नहीं हो पाएगा बिल्कुल ही विवेक हाँ उससे और भी मतलब दूसरी की स्थिति हो जाएगी पहले वाले की अपेक्षा लगे बुद्धि का नाश क्या है समझ में बुद्धि का नाश यह है की कर्तव्य कर्तव्य जिस है विवेक की योग्यता नहीं रहेगी आप विवेक समझ निर्णय नहीं कर पाएंगे कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या है हाँ तो कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कोई निषिद्ध कर्म करता है अनुचित कर्म करता है तो क्या कहते हैं बुद्धि हाँ बुद्धि है वो भी उसमें योग्यता नहीं रहेगी उसके अंत्याकरण में हम क्या करें क्या ना करें तो कुछ भी उन्मति जैसा करता है अब देखना बुद्धि नाशाट प्रणस्थिति बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का नाश हो जाता है बुद्धि के नाश से मनुष्य का नाश होने का मतलब बताते हैं कि बुद्धि का नाश होने से मर जाता है ऐसा तो जरूरी नहीं है ना बुद्धि के नाश से मर जाए तो ऐसा नहीं है लेकिन कहते हैं जब बुद्धि का नाश होता है तब वो शास्त्र सम्मति कोई पुरुषार्थ कर पाता है नहीं कर पाता है तो जीते जी मरा जैसा है मरा ही है उसे जीवन से चल आ गए तो वही बताते हैं बुद्धि के नाश से मनुष्य का नाश हो जाता है टावल ही पुरुषा ही क्योंकि तब तक ही तब तक ही वह पुरुष है या तब तक ही वह मनुष्य है यावत अंताकरणम कार्या विषय विवेक योग्यम जब तक उसका अंताकरण कर्तव्य तथा अकर्तव्य विषय के विवेक करने के योग्य रहता है ये कह सकती हूँ की तावत पुरुषा तब तक ही वह पुरुष है कब तक है? यावत अंताकरणम जब तक उसका अंताकरण कर्तव्य अकर्तव्य विषय के विवेक करने के योग्य रहता है कर्तव्य तथा विवेचन के, के योग्य रहता है अंताकरण है ना तो जब तक अंताकरण ऐसा निर्णय कर ले हमारा कर्तव्य हमारा अकर्तव्य है तब तक कि वो क्या है पुरुष है मनुष्य है और सदअ्य उसकी अयोग्यता होने पर किसकी अंताकरण की है किसकीकरण हाँ अंताकरण की अयोग्यता होने पर मतलब कर्तव्य से विवेक की मतलब अंताकरण मतलब अंताकरण में कर्तव्य कर्तव्य से विवेकी अयोग्यता होने पर पुरुषा नष्टा योगी की पुरुष नष्ट ही हो जाता है पुरुष नष्ट हो, हो जाता है जीते जी नष्ट ही क्या लाभ है अच्छा पुरुषा नष्टा योगी सब अयोग्यता लग जाएगा मतलब उस उसकी अंताकरण की अयोग्यता होने पर ठीक है कैसी अयोग्यता कार्याकार विषय विवेक अयोग्यता अथवा तर अयोग्यता का यही अर्थ करा ठीक है, है? अंताकरण की अयोग्यता होने पर लग जाएगा अंताकरण हाँ... अंताकरण से कार्याकार विषय विवेक अयोग्य क्या कहेंगे से कार्याकार विषय विवेक अयोग्युरुषा नष्टा अतः ऐसा लगाना अंत से बुद्धि नाशात उस अंताकरण की बुद्धि का नाश होने पर अभी हम आप अभी मिनट ऊपर देखना ऊपर किस प्रकार बताया था बुद्धि का नाश क्या है अंताकरण में कार्या विषय विवेक की अयोग्यता का होना ये बताया था न अच्छा तो अंताकरण से हाँ हाँ ठीक है ठीक है अंताकरण में कार्याकार विषय विवेक की अयोग्यता ये किसमें होगी अंताकरण तो अंताकरण उस समय कैसा होगा कार्या विवेक कार की अयोग्य होगा अयोग्य होगा ना ठीक है देखता में ये यहाँ पर क्या था ये बुद्धि का नाश का मतलब है अयोग्यता का होना है हुँ। हुँ। ठीक है तो ऐसा समझ लेना बैठेगा अंताकरण की बुद्धि तो बैठेगा नहीं या बुद्धि शब्द कितने बार आया है इसमें एक ही बार आया है ना ठीक है ठीक है अभी यहाँ देखेंगे यहाँ पे अंताकरण से बुद्धि नास आया है ना mm -hmm. में था ना हाँ mm बुद्धि -hmm. का नास आया है ना चलिए तो ऐसा देखना उस अंताकरण की बुद्धि का नाश होने से उस अंताकरण की बुद्धि का बुद्धि के नाश होने का मतलब क्या है कि अंताकरण ये कार्या विषय विवेक की योग्यता नाश ठीक है कार्या विषय विवेक की योग्यता का नाश उस अंताकरण का नाश होने से या अंताकरण की अंताकरण की बुद्धि का नाश होने से, अंताकरण की बुद्धि का नाश होने से, मतलब अंताकरण के कार्या विषय विवेक का नाश होने से प्रणशी पुरुष नष्ट हो जाता है अर्थात पुरुषार्थ करने के लिए अयोग्य हो जाता है पुरुषार्थ करने के लिए हाँ वो भी कोई भी धर्म अर्थ काम मुक्त कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर सकता है तो वो जब कोई पुरस्कार नहीं कर सकता है तो जीते ही मरा समझ लेना उसको ऐसा से से हाँ यहाँ पर तस्से अच्छा तो देखता हूँ पुरुष के अंतर हाँ से जो है आप पुरुष से भी ले सकते हैं है ना ले सकते हैं कोई बात नहीं हाँ पुरुष के अंताकरण की बुद्धि का नाश होने से पुरुष का नाश होता है या पुरुष नष्ट हो जाता है, है? पुरुष के अंताकरण की बुद्धि का नाश होने से पुरुष नष्ट हो जाता है अर्थात पुरुष पुरुषार्थ के अयोग्य होता है ले सकते है अब देखेंगे आगे सर्वानर्थत मूलम उत्तम विषयाभिधानम विषया विधानम सभी अनर्थों का मूल विषय चिंतन कहा गया किस श्लोक में कहा गया तो हाँ बासठ में है तो बासठ तिरसठ मिलते जो जो है ना एक साथ है ना सुनोक दोनों विषय चिंतन से क्या होती है से आसक्ति से काम कृष्णा कृष्णा से कृष्णा का प्रतिघात होने से और क्रोल से तो समूह से तो और स्मृति भी समूह ऐसी स्मृति भी भ्रम स्मृति भी भ्रम से और मनुष्य का नाथ मतलब कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा तो सबका मूल क्या हुआ अगर का मूल विषय चिंतन इसलिए विषय चिंतन से बचना चाहिए और व्यर्थ में कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए हमेशा व्यस्त रहना चाहिए चाहे पाठ तैयार करते रहो अच्छी तरह पढ़ते रहिए और भगवान तो का नाम जप करते रहिए सदग्रंथों का पाठ करते रहिए तो सेवा करते रहिए करो को है ना सेवा करते रहिए और कभी भी व्यर्थ में नहीं बैठना चाहिए व्यर्थ में बैठने से तो होता क्या इसे चिंतन है तो व्यस्त रहना चाहिए और कभी भी मन को फालतू समय नहीं देना चाहिए युवा युवावस्था में जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए मन जो है बहुत शैतान है हमेशा व्यस्त रहो पढ़ते लिखते सेवा करते रहो समय ही मत दो मन को करेगी यही एक उपाय है और जो सोचते हैं आराम से रहे तो आराम का मतलब है विषय चिंतन सीधी बात है आराम कर नहीं। भी विषय चिंतन है व्यस्त रहना चाहिए बस जितनी देर गहरी नींद में चले जाओ उतना ही विश्राम चाहिए और कभी भी विश्राम नहीं देना चाहिए शरीर को यही उपाय है उसका व्यस्त बने रहिए ऐसा व्यस्त रहने से फिर क्या है? ध्यान में हो जाएगा ध्यान में हो होने से आत्म साक्षात्कार हो जाएगा ऐसा और आराम का मतलब विषय चिंतन होता है ध्यान अब तो सभी ये का मूल विशेष इसके पश्चात मोक्ष कारण मोक्ष का या कारण कहा जाता है या मोक्ष का कारण कहा जाता है अनर्थ का मूल बताया अब देखो मोक्ष का कारण बताते हैं मोक्ष कैसे होता है राग विधेयक प्रसाद अभी गति रागदेशुक्त रागद्वेशुक्त विषयान इंद्रिय चरण विषयान इंद्रिय चरण आत्मवस्थ विधेयत्मा प्रसादम अतिगछति लगाइए यहाँ अन्वय देखेंगे विधेयक आत्मा, आत्मा, आत्म ही आत्मवस्थ रागद्वेश विषयाचरन प्रसादम अधिगछती तू का सबसे पहले कर लेना किंतु अच्छा तू विधेय आत्मा आत्मवस्ते ही रागद्वेशयुक्त ही इंद्रिय विषयान चरण प्रसादम अधिगच्छति। अब देखिए विधेयत्मा आत्मा अर्थ है स्वाधीन अंताकरण वाल अंता वाला अथवा स्वाधीन मन वाला स्वाधीन मन समझते हैं, जिसने मन को जीत जित लिया है मन जिसके अधीन हो गया है है ना जित मतलब स्वाधीन मन वाला व्यक्ति विधेय आत्मा का क्या अर्थ है स्वाधीन मन वाला हाँ मन जिसके अधिन हो गया है मन दी जिसके अधीन हो गया है वो व्यक्ति सुखी है और मन की अधीन जो व्यक्ति है वो दुखी है ही है अब देखेंगे कि इसका विधेय आत्मा का अर्थ है स्वाधीन मन वाला व्यक्ति स्वाधीन अंताकरण वाला व्यक्ति तो शब्द पूर्व विषय से विलक्षणता ज्योतिष करने के लिए है यहाँ पर कि स्वाधीन अंताकरण वाला व्यक्ति ये इंद्रिय ही के दो विशेषण है आत्मवैश और रागदेश ही इंद्रिया कैसी आत्मवस्थय कर से अपने बस में की हुई इंद्रियां कैसी अपने बस में वो बोलो हम चाहेंगे तो भोजन देंगे नहीं तो नहीं देंगे बोल करके कर है ना ये नहीं कि जब भूख लगी रुखाना है वो बोलो भूख लगने पर ही तुमको भोजन नहीं देंगे मन को बोलो नहीं देंगे क्या करेगा ऐसा ही <laughs> सब बस में खड़ी है सभी <laughs> अपने बस में की हुई इंद्रिया कैसी अपने बस में की हुई इंद्रियों के अधीन नहीं मन हुआ कुछ देखने का चले गए घूमने का मन हुआ चले गए तो और कैसी इंद्रिया रागत रागत ना तो राग द्वेश और ना तो दे. कुछ नहीं दोनों से स्वर्ग होना चाहिए अच्छा है ना तो अब देखेंगे अपने बस में की हुई से द्वेश इंद्रियों के द्वारा चरण विषयान कर ने किया है अवर्जी अवर्णीय मतलब अनिवार्य विषयों को भोकते हुए या अनिवार्य विषयों का सेवन करते हुए अनिवार्य विषयों का अब यह आता है ना उसमें अस्टावक्र गीता में विषयान जिस वक्त विषयों को बीस की तरह छोड़ देना चाहिए बात बिल्कुल ठीक है विषयों को कैसे छोड़े बीस की तरह विष ये सेवन करना चाहेगा बिल्कुल विषयों का त्याग कर देना चाहिए अब अनिवार्य विषय है ना जैसे कि आपको स्त्रोत्र का विषय शब्द है तो मोक्ष प्रतिपादक शास्त्र तो सुनना है ना है मोक्ष प्रतिपादक शास्त्र का तो श्रवण करना ही है तो स्त्रोत्र का कैसा विषय हुआ अनिवार्य विषय हुआ आ? अब क्या है कि प्रपंच को सक्ष से नहीं देखना है सब संसार दुनिया नहीं देखनी है लेकिन जो है ना भगवान के मंदिर में जा दर्शन तो करना है ना है ये तो अनिवार्य विषय हुआ महापुरुषों के दर्शन के लिए जाना है भी अनिवार्य विषय हो गया बिल्कुल भोजन नहीं करेंगे तो फ्री भी नहीं चलेगा तो अनिवार्य विषय रस्मा का है ना थोड़ा कुछ भगवत नि प्रसाद भगवान को अर्पण किया हुआ कुछ तो ये अनिवार्य भी विषय हो गया ना ऐसा अब ये धर्म शास्त्रों के अनुसार तो ब्रह्मचारी को सबको यपी को ये सब सुगंधित तेल वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए है ना सुगंधित पदार्थों का लेकिन भगवान को अर्पण किया हुआ चंदन वगैरह है भगवत प्रसाद रूप से ले सकते हैं वैसे प्रयोग नहीं करना चाहिए तो ये देखना जो अनिवार्य विषय मतलब जो देह धारण करने के लिए उपयोगी है तो अन्य है ना अनिवार्य विषयों का सेवन करते हुए अनिवार्य विषयों का सेवन से करते हुए बिल्कुल नहीं देखेंगे तो रास्ते में गिर जाएंगे तो अनिवार्य विषय हो गया ना अनिवार्य तो विषय हो गया देखना अधिक नहीं देखना चाहिए है ना कुक्टिका सिद्धांत कुमली में प्रयोग बना है कुक्कुट कितना देखता है जितना आगे पैर मुख नहीं देखना चाहिए ज्यादा नहीं दूर तक ताकना नहीं चाहिए दूर तक चाहिए न्या है प्रसाद की ऐसा व्यक्ति प्रसाद को प्राप्त करता है प्रसाद का अर्थ है अंताकरण की निर्मलता प्रसाद का अर्थ है स्वच्छता निर्मलता है नमलता अंताकरण की निर्मलता को प्राप्त करता है अंताकरण के निर्मल होने पर ज्ञान उत्पन्न होता है अब अंताकरण निर्मल कैसे होता है तो ये बताया गया ये बताया गया देखिए लगाइए विदेह आत्मा करते स्वाधीन अंताकरण वाला व्यक्ति स्वाधीन अंताकरण वाला मनुष्य ये करता है इस वाक्य में अभिग्री क्रिया का करता है अपने वश में की हुई तथा रागद्व रहित इंद्रियों के द्वारा अनिवार्य विषयों का सेवन करते हुए अंताकरण की निर्मलता को प्राप्त करता है अब रागद्वेष युक्त इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करेगा तो अंताकरण निर्मलता होगी क्या तब तो क्या विषय के संस्कार और हो जाएंगे है ऐसा भोजन मिला इसी भोजन भोज मिले सोचे वो अच्छा रहेगा राग हो गया ना भोजन में तो फिर ही भोजन और मिलेगा सोचेगा तो राग हो जाएगा द्वेष हुआ है ऐसा कभी नहीं होना चाहिए तो भी क्या है कि वो सब अंताकरण और दूसरी हो जाएगा तो राग द्वेष से रही समी के द्वारा अनिवार्य जिस्तों का सेवन करते वो वे अंताकरण की निर्मलता को प्राप्त करता है कल भाष में एक आया था ना कि प्रज्ञा प्रतिष्ठित ऐसा कुछ अभ्यास बला भाष्यकार ने कहा था इसी को तो याद है हाँ इसी सच में था ना कि जिसकी इंद्रियां बस में है बस में होने पर भी अभ्यास के बल से प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है भाष्यकार ने कहा था है ना एक तो इंद्रिया ही वस में ना हो फिर अभ्यास नहीं हो पाएगा इंद्रियावश में तब भी अभ्यास करना पड़ेगा इतना सरल नहीं है इसकी प्रज्ञा होना जैसा लोग कहते है ना कुछ नहीं है ज्ञान होने में ऐसा कौन कहते हैं गप करने वाले युद्ध के मैदान में जो नहीं गया है वो शस्त्रों की मार कैसे होती है वो उसको पता चलता है तो जो साधना किया ही नहीं है, हलवा पूरी खूब खा रहा है भक्तों के बीच में बैठा रहता है है, ज्ञान नहीं जो अभ्यास करने से पता चलता है ठीक है सभी। भूल भूल अभ्यास नहीं करते देखना है वो तो ये है ना अनिवार्य विषयों का सेवन करते हुए अंताकरण की निर्मलता को प्राप्त करता है भाष्य देखेंगे युक्त ही का समास बताते हैं रागस का द्विश्चता रागव द्वेश्वंद समास हो गया ना अच्छा अब देखना रागव द्वेश में द्वंद्व समास हो गया और रागव द्वेशभिया अच्छा नहीं रागद्वेशभियामुक्ता रागव द्वेश ऐसा बन जाएगा ठीक है लगाइए आगे देखना ये लिखा है भाष्यकार ने आगे तत्र योग मुक्ति है नाभ्यामुक्त ही ताभ्याम से क्या लेना है से से रागद्व्याम से रागद्वेश कौन hmm. प्रोप्रादी प्रोप्रादी भी स्रोत्रादिरोना तो रागद्वेश तृतीया क्या होगा राग द्वेश यहाँ पर द्वंद गर्भे द्वंद गर्भे क्या हो गया रागद्वेश तत्पुर तत्पुर मतलब राग रागद्व पूर्वक लेना रागद्वेष क्योंकि ही करते क्योंकि रागद्वेष पूर्वक इंद्रियों की स्वभाव की प्रवृत्ति होती है इंद्रियों की स्वभाव की प्रवृत्ति कैसी होती है हाँ क्योंकि इंद्रियों की स्वभाव की प्रवृत्ति राग द्वेष पूर्वक होती है जिस विषय में राग है उसको बार बार देखने की इच्छा बार बार प्राप्त करने की इच्छा होगी जिसमें द्वेष है उसको न देखने की इच्छा होती रहेगी ना प्राप्त करने की इच्छा होती रहेगी है भगवान जी व्यक्ति को भी, भी है ना ये भी हो रुके आयोग होगी द्वेश अच्छा तो राग द्वेश के कारण द्वेश के कारण कभी कभी क्या है कि व्यक्ति देखना भी चाहता है मारा सकते। ऐसा भी हो जाता है ना तो ये इंद्रियों की स्वाविक प्रवृत्ति रागद्वेशती है क्षत्र का अर्थ है वैसा होने पर है मतलब रागद्वेश स्वाभाविक प्रवृत्ति होने पर जो मुमुक्षु होता है वह रागव जो मुमुक्षु होता है वह उनसे जो मुमुक् होता है हुआ हुआ हुआ हुआ ही करते कि द्वारा अवर्जनी अवर्जनीयान शब्द को भाषिकार्थ में जोड़ा है की अनिवार्य विषयों का और चरण करते उपलब्ध माना मतलब सेवन करते हुए अनिवार्य विषयों का सेवन करते हुए आत्मवस्य आत्मवस्या करते आत्मनोव्यान अपने वश् में की हुई यहाँ या, पर आप मतलब अपने आत्मना करते अपना यहाँ ब्रह्मे में आत्मा शब्द नहीं है अपने बस में की हुई आत्मस्तिक करते आत्मनोव्यानी करते वसी अपने बस वस में की हुई यह समास क्या हुआ सी तत्पुरुष वस्यानी करते वसी और कई ही आत्मवस्थी तृतीया क्या बजेगा आत्मवस्थी अपने बस की हुई विधेय आत्मा में समास बताते हैं आत्मा विधेया आत्मा यश सह विधेयक आत्मा यश सह गोग समाज से आत्मा कर अंताकरणम अब ध्यान देना इच्छाता है ना इच्छा से नियम में अंताकरण है जिसका विधेयक करते यहाँ पर नियम नियाम समझते हैं जिसका नियमन किया जाए जिसको घसम किया जाए उसे क्या कहेंगे नियम में तो इच्छा से नियाम में अंताकरण है जिसका इच्छा से नियम में अनियम समझते है जिसका जिसका नियमन किया जाए जिसको बस में किया जाए कि इच्छा से नियम नियाम अंतरकरण है जिसका उसे क्या कहेंगे विधेयत्मा या विधेय आत्मा प्रसादम अधिग छती प्रसादा करते प्रसन्नता और प्रसन्नता करते स्वास्थ्य किसका स्वास्थ्य शरीर का ही मन का मन का स्वास्थ्य है न मन स्वस्थ रहना चाहिए यदि मन स्वस्थ है तो फिर क्या आएगी प्रसन्नता बनी रहती है दुख में रोग में भी प्रसन्नता बनी रहती है और मन अस्वस्थ है तो शरीर के स्वस्थ रहने पर भी हजार समस्याएं खड़ी बनी रहेंगी इसलिए तो मन के स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और शास्त्र में जितने भी दिन निषेध है सब मन के स्वास्थ्य के लिए हैं लोग सोचते हैं स्वास्थ्य में जो अच्छी चीजें थी हैं सब निषेध कर दिया खाने पीने के लिए लोग कहते हैं तो मन के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके महर्षि उन्होंने वैसा किया है कि मन का स्वास्थ्य मन का स्वास्थ्य ही वास्तविक स्वास्थ्य है उसी से प्रसन्नता रहती है शरीर के स्वस्थ होने से आप सुखी रह सके ऐसा नहीं कह सकते हैं तो प्रसादा कर प्रसन्नता मन की प्रसन्नता या मन का स्वास्थ्य लग गया अब देखें आगे थोड़ा सा और समझिए प्रसादे सकी किम साथ प्रसादे मतलब अंतरण की स्वच्छता होने पर या अंताकरण की निर्मलता होने पर किन साध क्या होता है अंताकरण की निर्मलता होने पर क्या होता है इसी उचित इस पर कहते हैं तो अंता को निर्मल बनाना चाहिए अब प्रसाद नाम हानि उपजाए थे प्रसन्न चेतो आसू बुद्धि प्रसाद मतलब अंतरग्रहण की निर्मलता होने पर आज पदक से देखना हानि ही अस् उपजाय हानि ही अश उपजाय प्रसन्न चेतसा ही आसू प्रसन्न चेतसा ही आसू बुद्धि ही परिविष्ठे अब देखना अंताकरण की निर्मलता होने पर अश सर दुखानाम हनी उप जाए थे इसके सभी दुखों की हानि हो जाती है इस प्रकरण में जहाँ जहाँ अस्वैसे शब्द आए है ना पूर्व में वहाँ यति अर्थ किया है शंकरवास ने रामानुज वासी ने साधक अर्थ किया है क्या अर्थ किया है ऐसा जो साधक है साधना करने वाला है इनको तो यकी ही लेना है तो उसके बिना तो होता ही नहीं कल्याण इनके अनुसार अब देखना है अब देखिए उनके अनुसार साधना करने से कल्याण होता है कोई भी हो अब देखेंगे तो यहाँ पर देखना अंताग्रहण की निर्मलता होने पर सर्व दुखाना हानि उपजाई से इस यति के सभी दुखों की हानि हो जाती है सभी दुखों का नाश कब होता है अंताग्रहण की हाँ निर्मलता होना पर अंताग्रहण की निर्मलता होने पर इस व्य के सभी दुखों का नाश हो जाता है इसलिए क्या करनी चाहिए अंताकरण की निर्मल करनी चाहिए कैसी करनी चाहिए वो सब बता दिया गया है अब दीजिए अभी प्रसन्न चेता ही आंसू ही कर थे क्योंकि प्रसन्न चेता करते निर्मल अंताकरण वाले मनुष्य का क्योंकि निर्मल अंताकरण वाले मनुष्य की बुद्धि आंसू करते शीघ्र और कर स्थिर हो जाती है क्योंकि निर्मल अंताकरण वाले मनुष्य की बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है दुखों का दुखों का का नाश क्यों हो जाता है क्योंकि उसकी बुद्धि हो जाती है। किसमें कि आत्मा में। उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है इसलिए उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है इसलिए अंताकरण की निर्मलता का प्रयास करना चाहिए और शास्त्रों में जितना विधि निषेध है जितनी साधनाएं है सभी साधनाएं किसके लिए है अंताकरण की निर्मलता के लिए बुद्धि के लिए है और देखना सादे सर दुखानुखा नाम का दुखा अर्थ क्या है आध्यात्मिक सर दुखा नाम से लेना है आध्यात्मिक आदि नाम सर दुखान आध्यात्मिक आदि नाम सर आध्यात्मिक आदि सभी दुख आदि से या क्या अधिभौतिक आध्यात्मिक आदि सभी दुखों का हानि का अर्थ क्या है विनाशा अर्थ से क्या लेना अंताग्रहण के निर्मलता होने आरोप इस ये सभी दुखों का नाश हो जाता है ठीक है और क्या होता है प्रसन्न चेतता का अर्थ है स्वस्थ का निर्मल अंताग्रहण वाले का निर्मल हाँ ये समाप्त करते क्योंकि क्योंकि निर्मल अंतरकरण वाले मनुष्य की या करते शीघ्र बुद्धि शीघ्र बुद्धि स्थिर हो जाती है आकाशो मेंता उत्ष्टे आकाश के समान सब ओर से ये आकाशम यू है ना परिसमनता आकाश के समान सब ओर से स्थिर हो जाती है आकाश सब ओर से स्थिर है ना बुद्धि सब ओर से स्थिर हो जाती है चलायमान नहीं होती है बुद्धि ऐसा है बुद्धि चलायमान नहीं होती यही बताते हैं आत्मरूप एवं निश्चलित होती मतलब अपने रूप से निश्चल हो, तो हो जाती है आत्मा सब भी शब्द का बोध नहीं है अपने यथ में है कि अपने रूप से निश्चल हो जाती है बुद्धि का काम क्या है निश्चय करना है न तो अपना रूप ही उसका है निश्चय करना निश्चल होना उसका रूप ही है कि तो अपने रूप से निश्चल हो जाती है आत्मा में लगेगी बुद्धि स्थिर हो जाएगी इधर उधर कहीं दूसरों में नहीं जाएगी एवं इस प्रकार प्रसन्न कैसा होगा अवस्थित बुद्धि वाला अवस्थित बुद्धिण वाला. वाला क्या मतलब होगा हाँ प्रसन्न हो जाए मन प्रसन्न हो जाए मतलब मन कैसा हो जाए निर्मल वही निर्मलता है विषय की प्राप्ति से जन कितनी जल प्रसन्नता रहे वो तो नहीं रहती है ना वो निर्मलता नहीं है वो तो दूषण ही इस तरह का इस प्रकार प्रसन्न चित्त वाले होती है। और स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की क्या होती है थि थि होती है। है, वो होता उसका मानव जीवन सुफल होता है धन्य होता है क्योंकि क्योंकि ऐसा है यथा विचार्थ होगा हाँ ये ऐसा लगा लेना हाँ एवं करने प्रसन्न चित्त वाले स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की होती है क्योंकि ऐसा है क्योंकि यथा एवं तस्मात कर्थ इसलिए रागद से रहित इंद्रियों के द्वारा शास्त्राविरुदेश अवर्जनी ये सुस्त्र अविरुद्ध अनिवार्य विषयों में शास्त्र अविरुद्ध अनिवार्य विषयों में समाचारित अर्थ है एक मिनट कर्त इसलिए या युक्ता समाहित व्यक्ति युक्ता का क्या समाहित व्यक्ति इसलिए समाहित व्यक्ति रहित इंद्रियों के द्वारा शास अविरुद्ध अनिवार्य विषयों में विवृत्त हो अनिवार्य विषयों में विवृत्त हो या अनिवार्य विषयों का सेवन करे इसलिए युक्त व्यक्ति समाहित व्यक्ति रागद्व रहित इंद्रियों के द्वारा शास अनिवार्य विषयों में प्रवृत्ति करे ठीक है वो तो जरूरी है अनिवार्य विषय अथवा युक्त भी कह सकते हैं युक्त होकर मनुष्य कर सकते कर हैं युक्त हो कर हाँ वो तो जीवन जब तक है तब तक तो कुछ न कुछ सिद्धि बनी रहती है इसलिए बोला शासण शास विरुद्ध है ना ये प्रपंच की बातें सुनना ये शास्त्र विरुद्ध है ये सब ध्यान लेना प्रसन्नता स्कूय मतलब पूर्व के पूर्व में कही गई इस निर्मलता की स्थिति जाती है पूर्व में कही गई अंताकरण की इस निर्मलता की स्थिति की जाती है पूर्व में बताया ना उसकी प्रशंसा की जाती है ज्यादा चलना फिर भी सांस में फिर रहे हैं हल्की घूमना लेकिन मंदिर में जाना सत्संग के लिए जाना वो तो से है आपका अच्छा ही है ना वो शास्त्र अविरुद्ध हो गया उतना कार्य अब देखिए पाठ रेखे युक्त नाव नाशाशात सुखमेखी नुद्धि नस्ति बुद्धि अयुक्त न चाक्त भावना न चा अभाव शांति ही अशांत कम अयुक्त से बुद्धि न अयुक्त मनुष्य की बुद्धि नहीं होती है अयुक्त मनुष्य के बुद्धि नहीं होती है अयुक्त कर्त है युक्त कार्य है निर्मल अंताकरण वाला अभी आगे भाष्य आ रहा है अभी भाष्य आ रहा है देखना भाष्य के सारे लगा लो न अस्थि कार्य है निकार्थ है न भवती इसके अर्था है तो अयुक्त मनुष्य के बुद्धि नहीं होती है बुद्धि नहीं होती है, मतलब आत्मस्वरूप को विषय करने वाली बुद्धि मतलब उसको प्रपंच को विषय करने वाली बुद्धि नहीं होती है मतलब नहीं है कौन सी बुद्धि नहीं होती है आत्मस्वरूप को विषय करने वाली बुद्धि नहीं होती है मतलब उसको आत्मज्ञान नहीं होता है आत्मज्ञान हाँ अयुक्त कर्च किया है असमाहित अंताकरण से असमाहित अंताकरण वाले मनुष्य की जब ऊपर औतरणिका में प्रसन्नता लिखा है ना अर्थ तो उसके अनुसार यहाँ पर आयुक्त कार्य कर लेना मतलब भी ए, क्या कहेंगे समायिक अंताकरण वाला मनुष्य कैसा होगा निर्मल अंताकरण वाला मनुष्य और असामहिक अंताकरण वाला मनुष्य मतलब क्या कहेंगे अनिर्मल अनिर्मल अंताकरण वाला मनुष्य या दूसरी कंताकरण वाला मनुष्य लग गया तो क्या होगा आत्माहिकंताकरण वाले मनुष्य की या तो दूसरी तंत्र वाले मनुष्य की दूसरी तंत्र वाले मनुष्य को आत्मिक आत्मविश्य बुद्धि नहीं होती है या दूसरी तंताकरण वाले मनुष्य को आत्मिक आत्मविमा ज्ञान नहीं होता है आत्मा ज्ञान नहीं होगा और दुनिया भर का ज्ञान उसको बना रहेगा प्रपंच का सबका अब देखना लग गया न चा से भावना क्या अयुक्त से भावना ना और वही अयुक्त कार्य क्या है दूसरी दंताकरण वाले दूसरी दंताकरण वाले मनुष्य को की भावना नहीं होती है भावना भावनाकर्थ है यहाँ पर देखेंगे नाचा अस्थि नाचा, अस्थि अस्थि को जोड़ा ना भाषाकार ने अयुक्त भावना भावनाकर्थ है आत्मज्ञान अविनिवेश मतलब आत्म में प्रीति अभिनिवेश कर यहाँ पर प्रीति की दूसरी दंताकरण वाले मनुष्य की आत्मज्ञान में प्रीति नहीं होती है आत्मज्ञान में आत्मज्ञान में यदि प्रीति हो तो वो क्या करेगा आत्मज्ञान का प्रयास करेगा, करेगा। आत्मज्ञान का हाँ तो उसकी जब आत्मज्ञान में प्रीति ही नहीं होती है तो उसका प्रयास नहीं और जो प्रयास करेगा उसको तो क्या है की आत्मस्वरूप को विषय करने वाला ज्ञान हो जाएगा उसको ज्ञान हाँ अच्छा अब देखना क्या आयुक्त से भावना नाश्ती लग गया अब निवेश क्या है प्रीति कि दूसरी दंताग्रहण वाले मनुष्य को आत्मज्ञान में प्रीति नहीं होती है आगे क्या श्लोक में न क्या अभाव शांति क्या अभावता शांति न देखेंगे तथा न क्या अस्थि न चा अस्थि okay. को भाष्यकार ने जोड़ा अभावता का अर्थ है की आत्मज्ञान अनिवेशम अत्मज्ञान में प्रीति न करने वाले को आत्मज्ञान में आत्मज्ञान में प्रीति ना करने वाले को शांति नहीं होती है आत्मज्ञान में प्रीति ना करने वाले को शांति नहीं, नहीं, नहीं होती शांति का तो जो आत्मज्ञान में प्रीति नहीं करता है उसको तो शांति भी नहीं, नहीं, नहीं होती आत्मज्ञान में जो प्रीति होगी उसका अन्य विषयों से उपम हो जाएगा शांति हो जाएगी अब वो क्या है की फिर आत्मज्ञान का प्रयास करेगा अब आत्मज्ञान में प्रीति ना करने वाले मनुष्य को शांति नहीं होती अशांति बना रहता है अशांति कर संसार के तमाम व्यवहार कार्यकर्ता रहता है कि हमको इससे शांति मिलेगी इससे शांति मिलेगी मिलती किसी से नहीं, मरने का समय आ जाता है उसका अब रेज नशांत मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है ये प्रश्न की आक्षेप है आक्षेप है ना अशांत व्यक्ति को सुख कैसे मिल सकता है अर्थात अशांत व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता है, है? है। अशांत सुखम अब सुख क्या बताते हैं ही क्योंकि विषय सेवा तिष्णाता इंद्रिया नाम यह निवृत्ति तत्म ही विषय सेवा तृष्णाता इंद्रिया या यह निवृत्ति तत्म क्योंकि विषय सेवा की टिष्णा से विषय सेवा विषय सेवन की टिष्णा से जो इंद्रियों की निवृत्ति होती है वह सुख है विषय सेवन की तृष्णा से इंद्रियों की विषय सेवन की तृष्णा से निवृत्ति इंद्रियों की विषय सेवन की तृष्णा से निवृत्ति विषय सेवन की टिष्णा रहते सुख होता है क्या नहीं, विषय सेवन की तृष्णा से सुख नहीं होता है या विषय सेवन की तृष्णा सुख नहीं है तो सुख क्या है कि विषय सेवन की तृष्णा से निवृत्ति निवृत्ति किसकी निवृति मतलब इंद्रियों की विषय सेवन की तृष्णा की निवृति निद्रिट सुख. सुख है मतलब विषय सेवन की तृष्णा ना होना क्या है सुख रहे हाँ यही सुख है, है. यही सुख, सुख तो यही है किसी विषय के सेवन की तृष्णा ना रहे है. ये सुख है अच्छा और जो अनिवार्य विषयों का सेवन आया है वो वो कोई तृष्णा के वसी भूत होकर है क्या नहीं हाँ वो तो जीवन निर्वाही के लिए उसमें कोई ऐसा कोई ऐसा बात नहीं महाभारत में आया है जनक किसी को उपदेश कर रहे हैं जनक बोलते हैं मैं भोजन करता हूँ लेकिन मैं रस बुद्धि से नहीं करता हूँ रसबुद्धि समझते हैं स्वाद बुद्धि से ये अच्छा है ये खराब है रस बुद्धि से मैं भोजन नहीं करता हूँ मैं राजा हूँ सबकी बातें सुनता हूँ लेकिन हमारा कोई रागत किसी में नहीं है मैं देखता हूँ लेकिन हमारा कुछ भी ऐसा नहीं ऐसा वो सब समझा रहे हैं ऐसा समझाया है उन्होंने तो विषय सेवन की तृष्णा से जो इंद्रियों की निवृति होती है विषय सेवन की तृष्णा से जो इंद्रियों की निवृति होती है वह सुख है ना विषय, जी नृष्णा लगाना विषय को विषय करने वाली कृष्णा या विषय से संबंध रखने वाली कृष्णा सुख नहीं है ना कर न ना सुखम्मय को विषय करने वाली कृष्णा या विषय से संबंध रखने वाली कृष्णा सुख नहीं है दुखमिशा वह तो दुखी है वह तो दुख ही है ही लगाया ना यहाँ पर ही को फिर वहाँ ले आई है ही इंद्रिया अच्छा ही तो वह तो वहाँ लगा है क्योंकि इंद्रियों की विशेष सेवा की सेवन की तृष्णा से जो निवृत्ति होती है वह सुख है विशेष सेवन मतलब विशेष संबंधी कृष्णा सुख नहीं है क्योंकि वह दुख ही है ही का क्योंकि कर भलेना क्यूँकी वह दुख ही है सम्बन्ध रखने वाली कृष्णा या विषय सेवन करने की कृष्णा दुखी है कृष्णायाम सत्याम सुखस्त्र न उत्पाद कृष्णा के होने पर सुख का की के होने पर सुख का लेस भी संभव नहीं है गन्धमात्र का क्या अर्थ है लेना के होने पर सुख का लेस भी संभव नहीं है कृष्णा की निवृति होना ही सुखी होना ही इस बात भाषाकार की पंक्ति को ध्यान रखना चाहिए विशेष एवं की कृष्णा से, से निदृति ही क्या है सुख है और कृष्णा के रहते सुख नहीं होता ये भी ध्यान रखना चाहिए तो संसार का कोई पदार्थ सुख दे सकता है नहीं तो सीधी बात है सुख नहीं कोई पदार्थ दे सकता है निवृति ही सुख है भागवत में आया क्या आशा ही परमम दुखम और नैराश्य में ही परम सुम दुखम आशा परम दुख है और ये आशा का भाव कृष्णा का भाव भी क्या है परम सुख है। ओम पूर्ण मैदान अच्छा कल गेहूँ तो इतना हो गया तीन महीने साढ़े तीन महीने जरूरत नहीं पड़ेगी आज बढ़ जाएंगे तो अच्छा ये बस